यूपी बिहार से जयवीर प्रसाद सिन्हा जी उपस्थित हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं और वो पेशे से ऐसे एल के काम करते हैं और साथ ही साथ जनता दल के अंदर भी अपना सेवा देते हैं तो आइए उनसे बात करते हैं उनके बारे में जानते हैं तो आप सभी की तरफ से जयवीर प्रसाद सिन्हा का बहुत बहुत स्वागत नमस्कार एफ रेडियो मधुबन सुनने वाले सारे भाई बहनों को मैं जयवीर प्रसाद सिन्हा मधुबनी बिहार में जन्म लिया मेरा जन्मतिथि बीस एक उन्नीस सौ उनहत्तर है हमारे पढ़ाई लिखाई जो भी हुआ गांव के सरकारी स्कूल में ही हुआ और मैं सरकारी स्कूल में पढ़ के एमएससी तक जंतु विज्ञान से मैं एमएससी पास किया इसके बाद बीएड करने के बाद मैं हमेशा सामाजिक और राजनीतिक जीवन में मेरा अभिरुचि रहा है और मैं 1993 ईस्वी में एम किया और उससे पहले ही अपनी जीव को उपार्जन के लिए भारत सरकार की जो उपक्रम है भारतीय जीवन बीमा उसका मैं अभिकर्ता के रूप में काम तीस ग्यारह उन्नीस ईस्वी से शुरुआत किया और एलआईसी में मैं ब्रांच मैनेजर के सदस्य क्लब से प्रारंभ होकर के मैं डीएम एम क्लब जेड क्लब और सारी उपलब्धियां हासिल की और इससे मैं अपने परिवार और अपने कार्य क्षेत्र में बहुत सारे इससे उपलब्धियां हासिल किया जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छी बात आप अपने बारे में बताया कि आपने अपना पढ़ाई कहाँ से किया और किस तरह से आप अपने जीवन में आगे बढ़े और साथ ही साथ आप जो भारत का एलआईसी है उसमें अपनी सेवा देने लगे और उसके आधार से जो है आप अपने जीवन में काफ़ी कुछ आपने पाया और उसकी वजह से अपना परिवार को भी आप संभालते रहे तो बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि हमारे जीवन में जब भी हम लोग आज के युवाओं को देखते हैं तो करियर को लेकर काफ़ी चिंतित रहते हैं तो क्या आपके समय में आप करियर को लेकर कुछ चिंतित थे या फिर आपको सहज ही अपना मार्ग मिल गया नहीं करियर के ले कर थोड़ा बहुत चिंतित तो थे लेकिन मैं जब भारत सरकार की एल का बोर्ड पढ़ा और बोर्ड पढ़ने के बाद मेरे भीतर एक ऊर्जा जगी जो कि मैं जाकर के शाखा प्रबंधक से संपर्क किया और शाखा प्रबंधक ने मुझे जो रास्ता बनाया बताया कि एक फॉर्म भर करके आप अप्लाई कर दो और भारतीय जीवन बीमा निगम का अभिकर्ता के रूप में मैं मेरा वहाँ पर सिलेक्शन हुआ और सिलेक्शन करने के बाद मैं भारतीय जीवन बीमा के अभिकर्ता के रूप में जिस समय मैं ज्वाइन किया था उस समय में मैं, मैं सिर्फ़ इंटरमीडिएट ही पास किया था और उसके बाद स्नातक की डिग्री तक की पढ़ाई और बी की डिग्री तक की पढ़ाई में भी जो हमारे जो खर्च हुए हैं वो मैं भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता के रूप में जो उपार्जन किया उसी उपार्जन उसी पैसे से मैं अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका एलआईसी से जुड़ना हुआ और धीरे धीरे आप जो है पार्ट टाइम वो करते हुए आपने पढ़ाई भी पूरा किया और पढ़ाई पूरा करने के बाद आप इसी में पूरे टाइम आप सेवा देते रहें और ये, अपना ये, जीवन चलाते रहें चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका करियर बना और आपने आ, उसको अच्छी तरह से मैंटेन किया है कि किस तरह से आप एल में टिके रहें उसके बारे में तो हम जानेंगे ही और इसमें जैसे कि बहुत सारे हमारे युवा साथी हैं कभी कभी वो लोग एल को देखते हैं फिर नहीं आते हैं और कई लोग कम काम करते हैं ऐसा भी कभी बहुत बार होता है और देखेंगे हर घर में किसी ना किसी को पता होता है कि ये काम कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते हैं और बहुत कम लोग इसमें एंट्री करते हैं और अच्छा पद पे जाते हैं तो इसमें कहाँ दिक्कतें आती हैं नहीं उसमें ऐसा है कि खास करके नौजवानों को अपने मन में एक इच्छा शक्ति मजबूत करना चाहिए अच्छा और मजबूत इच्छा शक्ति से अगर वह निश्चय कर ले कि प्रत्येक दिन मुझे 10 व्यक्ति से संपर्क करना है और ऐसा रूटीन बना करके प्रत्येक दिन 10 व्यक्ति से संपर्क करेगा और दो महीने के दरमियान में अगर 10-10 व्यक्ति से संपर्क कर करते हैं तो एल का रेशियो माना जाता है कि 10 व्यक्ति से अगर आज संपर्क करेंगे तो उसमें से एक व्यक्ति निश्चित रूप से आपको एक अपनी आप, आपके कन्विंस के आधार पर आपकी पॉलिसी देगी और शुरुआत समय में थोड़ी सी ज़्यादा कठिनाई जरूर होती है जब उसमें लगनशीलता आपके भीतर रहेगा तो आपका मेन टू मेन पावर बढ़ता जाएगा और इससे आपका नेटवर्क का डेवलपमेंट होगा और एलआईसी में अपनी सच्ची मेहनत तो लगनशीलता और ईमानदारी बहुत ही अहम भूमिका रखती है जो मेरे साथी ईमानदारी पूर्वक सच्ची लगनता पूर्वक काम करेंगे तो काम का अभाव नहीं होता है काम मिलते ही हैं और कोई भी विभाग में काम करने के लिए मेहनत और ईमानदारी की आवश्यकता होती है और सच्चे लगन और मेहनत करने वाले जो खास के नौजवान हैं उनको एल एक अच्छी कैरियर है और उसको अगर कैरियर के रूप में ले कर चले तो कोई आवश्यकता नहीं है कि सरकार के दूसरे विभाग में नौकरी करने की क्योंकि एल में एल के जो भी अभिकर्ता होते हैं उनका अपनी ज़िंदगी अपनी हाथ में होता है अपनी कैरियर को कितने आगे तक बढ़ा सके समय उसके पास में भरपूर होता है 24 घंटा के वो अपने आप के मालिक हैं चौबीस घंटा में अपना रूटीन निकाल करके ब्रांच का काम देख भी देखेंगे अपने कस्टमर का भी काम देखेंगे और जीवन के दूसरे क्षेत्र का भी काम इसमें देखने के लिए अच्छा मौका मिलता है जैसा कि मैंने एल के, के कैरियर को संभालते हुए छात्र जीवन काल में मैं छात्र जीवन काल का भी काम किया और छात्र जीवन का काल पूरा होने के बाद मुझे राजनीति से भी अभिरूचि जो लगा है उसमें एलआईसी का बहुत बड़ा योगदान है क्योंकि मुझे क्षेत्र भ्रमण करने के क्रम में बहुत सारे लोगों से कॉन्ट्रैक्ट हुआ और कॉन्ट्रैक्ट होने के तहत मेरे दिल में ऐसा एक सजग पैदा हुआ जो समाज के साथ जुड़ करके समाज के साथ हर परिस्थिति में रह करके समाज को एक नई दिशा दिया जाए इसलिए मैं राजनीति में को भी अपना कैरियर बनाया लेकिन एल मेरा अभी भी कैरियर है और एल अच्छी चीज़ है चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपना कारोबार करते हुए सभी लोगों के साथ आप जुड़ते गए और जुड़ते जुड़ते आपको लगा कि कुछ समाज सेवा के लिए इस तरह का काम भी करना जरूरी है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी आपने अपना सेवा देना शुरू कर दिया लेकिन आपका मेन बेस है आप अपना काम जो करते हैं एल के लिए काम करते हैं और साथ में समाज सेवा को भी अभी कर रहे हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात है और मैं चाहूँगा कि आप जैसे कि एल में काफ़ी अवार्ड्स मिलते हैं या फिर किसी भी कार्य को सम्मान दिया जाता है हर व्यक्ति सम्मान चाहता है और उसके मेहनत के लिए उसको मिलता है तो आपके जीवन में कौन कौन से ऐसे विशेष अचीवमेंट्स या अवॉर्ड्स मिले हैं उसके बारे में बताएँ हाँ एल में मैं काम करने में अभिकर्ता के रूप में जब ज्वाइन किया उसके बाद ब्रांच मैनेजर बीएम एम क्लब होते हैं वो बीएम एम क्लब का एवॉर्ड्स मुझे मिला बीएम एम क्लब के रूप में मैंने एलआईसी में तीन साल तक रेगुलर मेंटेन किया इसके बाद डीएम एम क्लब बना और डीएम एम क्लब के बाद मैं जेड एम क्लब बना और जब जेड एम क्लब बना उस समय में हमारी एलआईसी की समय अवधि एजेंसी का लगभग ट्वेंटी टू ईयर्स मैं पास कर चुका था और ये जो सम्मान मिला ये सम्मान से मैं अपने आप में बहुत संतुष्ट हूँ हु. जो मैं एल का अपनी एक सुदूर देहात मधुबनी जैसे इलाका में जहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई इंडस्ट्री नहीं है वहाँ पर मैं अपना काम शुरू किया और वहाँ मैं काम के अपनी मेहनत के बदौलत मुझे डीएम एम क्लब जेड क्लब तक बनने का मौका मिला ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया कि किस तरह से आपको मेहनत का फल मिलता गया आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और बहुत सारी बातें करेंगे जयवीर प्रसाद सिन्हा जी से लेकिन अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माध्यम 90.4 एफएम पर विशेष मुलाकात सुनते रहो मुस्कते रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हुए जयवीर प्रसाद जी जीवन में संगीत के साथ आपका कैसा जुड़ाव रहा क्योंकि हर व्यक्ति जो है संगीत प्रिय होता है तो आप किस तरह के गीत सुनना पसंद करते हैं और पसंद करते हैं तो क्यों पसंद करते हाँ संगीत तो अच्छी चीज़ है और संगीत के जो धुन होते हैं वो धुन से ऐसे कहावत है कि बेजान में जान ला देता है संगीत और प्रकृति से जो जुड़ा हुआ चीज़ है उसको मैं ज़्यादा अपने जीवन में पसंद करता हूँ और नेचर से मेरा अच्छा एक लगाव रहा है हमेशा शुरुआती दौर से ही और मैं प्रकृति से जुड़ी हुई बातों को बड़ी गौर से देखता हूँ उसको पसंद करता हूँ और उससे दूरी हुई संगीत भी मुझे बहुत प्यारी लगती है एक और बात पूछना जैसे कि आप मधुबनी ज़िले से बिलोंग करते हैं तो वहाँ का जो संगीत है उसके बारे में कुछ बातें बताइए वहाँ की जो पेंटिंग्स है वो बहुत प्रख्यात है फेमस है तो उसके बारे में हाँ मधुबनी का मिथिला पेंटिंग अपने आप में मधुबनी जिला का जो कल्चर है वो कल्चर को दिखाता है जी और वहाँ के माँ बहने मधुबनी पेंटिंग को जो पेंटिंग का रूप देते हैं वह उसका जो कलर होता है कोई कलर नहीं होता है वहाँ फूलों की पतियाँ से वो कलर बनाते हैं अच्छा। और वो पति बनाने के बाद मधुबनी का जो कल्चर है जैसे शादी विवाह का कोहबर और और वगैरह राधा कृष्ण का मिलन राम सीता का मिलन राम सीता के पुष्प वाटिका में पुष्प तोड़ने का कार्यक्रम इस सारे ऐतिहासिक घटनाओं पर मिथिला पेंटिंग्स मधुबनी का आधारित होता है और मधुबनी के मातृभाषा वहाँ के लोगों को मैथिली है तो वहाँ पर मैथिली में भी राष्ट्रकवि विद्यापति जी के पर बहुत सा नचारी है भगवती महारानी पर जय जय भैरवे अशोरभ भयावनी वगैरह जो गीत है वो वहाँ का संगीत बहुत ही प्यारा है और लोग उसको अच्छा पसंद करते हैं जी जी जी और मधुबनी एरिया के बारे में बताइए वहाँ का किस तरह का स्ट्रक्चर है क्या है मधुबनी एरिया का स्ट्रक्चर वहाँ का जो भौगोलिक वातावरण है सो मधुबनी बिल्कुल नेपाल से सटा हुआ है अच्छा और मधुबनी के उत्तर में नेपाल पड़ता है और मधुबनी जिला में इक्कीस प्रखंड है और पाँच अनुमंडल है और तीन सौ पंचायत है ग्राम पंचायत है और मधुबनी जिला अपने आप में एक बड़ी ज़िला है बिहार का और मधुबनी जिला में जितनी उसकी क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के आधार पर एजुकेशनल डेवलपमेंट कम है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी कम है जैसे मधुबनी जिला में एक भी इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है मधुबनी जिला में मेडिकल कॉलेज नहीं है जनरल कॉलेज हैं तो वहाँ के लोग को टेक्निकल शिक्षा ग्रहण करने के लिए बाहर प्लान करना पड़ता है दूसरी है कि मधुबनी जिला का जो स्थिति है उसमें कोई इंडस्ट्री नहीं रहने पर वहाँ के 90 परसेंट लोग खेती पर आधारित अपना उनकी जिंदगी है जब सुखाड़ आ गया बाढ़ आ गया तो वहाँ के किसानों वहाँ के आम आम लोगों की बड़ी कठिनाई होती है अपनी जिन जीव को उपार्जन करने में भी कठिनाई होता है तो फिर आगे का जो सोच उनका सो वहीं से ब्रेक हो जाता है यह है वैसे मधुबनी अपने आप में बहुत सुंदर है जगतजननी मां जानकी की जन्मभूमि है मिथिलांचल की हृदय स्थली है और इतिहास मधुबनी का बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है जो महाकवि विद्यापति मधुबनी मंदन मिश्र का जन्म मधुबनी में हुआ आपको डॉक्टर अमरनाथ झा जी का जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे वो मधुबनी के ही थे डॉक्टर जयकांत मिश्र मधुबनी के ही थे तो मधुबनी विद्वानों की खान रही है इसमें कतौ तो असत्ता नहीं है लेकिन इसके बावजूद भी मधुबनी में जो एजुकेशनल एजुकेशनल संस्था होनी चाहिए वो संस्था का अभाव है और वहाँ के लोग बहुत ही मेहनती है और मृदुभाषी है और मधुबनी का जो अपनी गरिमा है वो गरिमा को लोग अभी भी ख्याल रखते हैं जहाँ कहीं जाते हैं अपनी गरिमा को चाहते हैं कि हम मेंटेन करें जी जयवीर प्रसाद जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया अपने मधुबनी के बारे में आइए आगे, आगे बढ़ते हैं और वर्तमान समय में जिस तरह की बातें हो रही हैं और उन सभी चीज़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि व्यक्ति का जीवन किस तरह से होना चाहिए या कुछ परिवर्तन करना हो तो किस तरह की, तरह की परिवर्तन आप देखना चाहते हैं वर्तमान समय में हर एक व्यक्ति का जीवन निश्चित तौर पर बहुत ही संघर्षशील हो गया है बहुत तनावपूर्ण जिंदगी लोग जी रहे हैं तो आने वाले समय में लोगों को अपने आप को बदलना चाहिए तनाव मुक्त जिंदगी जीने के लिए पवित्रता स्वच्छता सबसे ज्यादा जरूरत है और मन की अस्थिरता तो हर एक व्यक्ति को नेचर से स्नेह प्रेम जगेगा तो उसके भीतर निश्चित रूप से पवित्रता की जो बीज है उसका उगना स्टार्ट हो जाएगा जी जी और पवित्रता का बीज जब उगना स्टार्ट हो जाएगा वो बीज जो जो बड़ा होगा तो निश्चित रूप से उसके भीतर जो, जो भी गंदे विचार हैं वो धीरे धीरे दूर हो जाएंगे और प्रकृति भी स्वच्छ होगा और वो अपने आप में भी उनको बहुत सा परिवर्तन मिलेगा और महसूस करेगा कि पवित्रता स्वच्छता जीवन का एक बेस मौलिक आधार है जैसे फिजिकल बेस ऑफ लाइफ कहा जाता है प्रोटोप्लाज्म को जीवन का भौतिक आधार उसी तरह पारिवारिक जीवन में सांसारिक जीवन में पवित्रता और स्वच्छता उसका बेस है बेसमेंट है आधार है उस आधार के बदौलत ही किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा और जो भी लोग प्रयास करेंगे तो और तेज़ी से उसको परिवर्तन जा सकता जी सिन्हा साहब बहुत ही अच्छी बात आपने बताया वर्तमान समय को देखते हुए लोगों के बीच में जो तनाव है जो टेंशन है उससे कहीं ना कहीं उन्हें राहत मिलना चाहिए और उसके लिए वो ध्यान धारना या फिर जो गुण है देवी गुण है पवित्रता शांति प्रेम इन सभी को अगर अपनाते हैं और वो धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में चेतन रूप में आना शुरू हो जाता है तो जीवन में परिवर्तन निश्चित तौर पर आता है और इसमें सबका कल्याण समाया हुआ है चलिए बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातें करके आपकी बातें सुनकर हमें और मैं आशा करता हूँ कि हमारे जो इस वक्त कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें भी अच्छा लग रहा होगा तो चलिए जाते जाते सिन्हा साहब आपको राजस्थान गुजरात के बहुत सारे लोग सुन रहे हैं उन सभी के लिए एक मैसेज राजस्थान गुजरात के सभी भाइयों को मैं अपने तरफ से तहे दिल से नमस्कार और प्रणाम करता हूँ जो आपने मुझे राजस्थान एफ रेडियो के माध्यम से भाइयों से मिलने का जो कार्यक्रम दिया इसके लिए मैं बहुत शुक्रगाज हूँ चलिए सिन्हा साहब बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में और मैं चाहूंगा कि आप हमेशा जब भी आए तो हमारे साथ जरूर इस तरह की बातें करें और हमारे सभी रेडियो लिसनर्स के। रेडियो जो सुनने वाले दोस्त हैं उनसे जरूर मिला करें ऐसी शुभकामना करते हुए सभी दोस्तों को मैं कहूँगा दोस्तों जैसे सिन्हा साहब ने कहा कि आज के समय के अनुसार जो परिवर्तन की जरूरत है नीड है समाज की वो है मेडिटेशन ध्यान धारणा अगर हम उनको करते हैं तो हम अपने अंदर की जो छुपी हुई शक्तियां हैं उस प्रतिभा को बाहर ला सकते हैं और उसके माध्यम से हम तनाव रहित शांति में जीवन जी सकते हैं आप सदा खुश रहें मस्त रहें शांति में रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और सिन्हा साहब को दीजिए इजाज़त नमस्कार आप सुने हैं रेडियो माधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कर रहो